भाष्यार्थ अध्याय प्रतिषद शांकर एक अपनी उत्कृष्टता की परीक्षा के लिए वाक का उत्क्रमण और पुनः प्रवेश त तुक्ता ब्रह्मणा प्राणा आत्मनो वीर परीक्षणा क्रमेणोच्च क्रमु तथा ब्रह्म द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन प्राणों ने अपने पराक्रम की परीक्षा करने के लिए क्रमश उत्क्रमण करना आरंभ किया उनमें से वाघोचक्राम स संवसर प्रोश्यागत कथम असकमें जीवित मेरी ते हाचुरी था कला अवतन्तो वाचा प्राणंत प्राणीन पश्यक्षुषा शिणवंत विद्वांसों मनसा प्रजाया अजी विस्मेती प्रविशहवा पहले वाक ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष तक बाहर रखकर लौटकर कहा मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके थे यह सुनकर उन्होंने कहा जैसे पुरुष वाणी से न बोलते हुए भी प्राण से प्राण क्रिया करते नेत्र से देखते स्रोत्र से सुनते मन से जानते और रेतर से प्रजा संतान की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते हैं वैसे ही हम जीवित रहे यह सुनकर वाक ने शरीर में प्रवेश किया वागे प्रथम हास्म शरीराद्र उत्क्रमोत्क्रांतवती साोत्क्रम्य संवत्सर प्रोष्य प्रोषिता भूत पुनरागतवाच कथम अशकत शक्तवत यूज मद्रते बिना जीवित मिति पहले वाक ने ही इस शरीर से उत्क्रमण किया उसके उत्क्रमण कर एक वर्ष बाहर रहकर फिर लौटकर कहा तुम लोग मेरे बिना किस प्रकार जीवित रह सके थे तेव मुक्त उचुर्यथा लोके कला मूका अवदंतो वाचा प्राणंतः प्राणन व्यापार कुरंत प्राणेन पश्यो दर्शन व्यापार चक्षुषा कुरतःा शुण्वंत स्ोत्रेण विद्वांसों मनसा कार्यां कार्या प्रजामा पुत्रात्त्पादयत एवं माजी विस्म वयमित प्राणे दत्तोतरा वाघात्मनोस्म वशिष्ट बुद्धवा प्रतिवेश इस प्रकार कहे जाने पर वे बोले जिस प्रकार लोक में अकल अर्थात मुख पुरुष वाणी से न बोलते हुए प्राण से प्राणन अर्थात प्राण व्यापार करते हुए नेत्र से देखते दर्शन व्यापार करते हुए इसी प्रकार सूत्र से सुनते हुए मन से कार्य कार्यादि विषय को जानते हुए और वीर से प्रजनन अर्थात पुत्रादि की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे प्राणों से ऐसा उत्तर पाकर वाक ने अपने को वशिष्ट न समझकर इस शरीर में प्रवेश किया चक्षु का उत्क्रमण और परीक्षा में असफल होकर पुनः प्रवेश हो चक्षुोचक्राम तत्सवत्सर प्रोश्यागतवाच कथम असक मद्य जीवित मीति तो चुथाप्य चक्षुषा प्राणत प्राणीन वदनो वाचा शुण्वत श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजातमी विस्मे प्रवेश चक्षु चक्षु ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष बाहर रखकर लौट कर कहा तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे वे बोले जिस प्रकार अंधे लोग नेत्र से न देखते हुए भी प्राण से प्राणन करते वाणी से बोलते श्रोत्र से सुनते मन से जानते और रेत से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम जीवित रहे यह सुनकर चक्षु ने प्रवेश किया स्रोत्र का उत्क्रमण और परीक्षा में असफल होकर पुनः प्रवेश ोत्रहोच्रा तस्वत्सर प्रोश्यागतवाच कथम असकमदीति तेहोचुर्यथ बधिरा आशणवंत श्रोत्रेण प्राण प्राणेन अभतंतों वाचा पश्यतक्षुषा विद्वांसों मनसा प्रधा तथा अजीवी स्मे प्रवेशोत्र श्रोत्र ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष बाहर रखकर लौट कहा लौट कर कहा तुम तो मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे वे बोले जिस प्रकार बहरे आदमी कानों से न सुनते हुए भी प्राण से प्राणन करते वाणी से बोलते नेत्र से देखते मन से जानते और रेत से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम जीवित रहे यह सुनकर स्रोत्र ने प्रवेश किया मन का उत्क्रमण और परीक्षण में असफल होकर पुनः प्रवेश मनोर चक्राम मतसंवत्स प्रोश्यागतवाच कथम असक मदते जीवित मीतीचुर्यथा मुग्ध अविद्वांसो मनसा प्राणन प्राणीन वदनो वाचा पश्य चक्षुषा श्रृवंत स्रोत्रेण प्रजात मजीवी स्मे प्रवेश मन मन ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष बाहर रह कर लौट कर कहा तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे वे बोले जिस प्रकार मुक्त पुरुष मन से न समझते हुए भी प्राण से प्राणन करते वाणी से बोलते नेत्र से देखते कान से सुनते और रेतस से प्रजाउत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे यह सुनकर मन ने शरीर में प्रवेश किया रेतस का उत्क्रमण और परीक्षा में स्फल होकर पुनः प्रवेश रेतो हो चक्राम तत्संवत्सर प्रोश्यागत कथम अशक मद्य जीवित तथा प्राणत प्राणेन बदनों वाचा पश्यक्षुषा ण्वंतोत्रेण विद्वा मनस वह जीविस्मे प्रवेश रेत रेतस ने उत्क्रमण किया उसने एक वर्ष बाहर रहकर फिर लौटकर कहा तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे वे बोले जिस प्रकार नपुंसक लोग रेतस से प्रजा उत्पन्न न करते हुए भी प्राण से प्राणन करते वाणी से बोलते नेत्र से रेखते श्रोत्र से सुनते और मन से जानते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम जीवित रहे यह सुनकर वीर ने शरीर में प्रवेश किया तथा इत्यादि पूर्वत इसी प्रकार हो चक्राम मंत्रों का अर्थ पूर्वत है अब तक स्रोत्र मन प्रजाति सत इत्यादि ने उत्क्रमण किया प्राण के उत्क्रमण करते ही अन्य इंद्रियों का विचलित हो जाना और उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना अथ प्राण उत्क्रमित महासुभय सैंधव ष्वी सकून संवृहेदेन प्राणवते हो चुना भगव उत्क्रमीर्न वै सक्षास्तृते जीवित मीती तस्ो मेपनी कुरतेति प्राण उत्क्रमण करने लगा तो जिस प्रकार सिंधु सिंधुदेशी महान अश्व पैर बांधने के खूटों को उखाड़ डालता है उसी प्रकार वह इन सब प्राणों को स्थान करने लगा उन्होंने कहा भगवान आप उत्क्रमण न करें आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते प्राण ने कहा अच्छा तो मुझे बलि फेर दिया करो अन्य इंद्रियों ने कहा बहुत अच्छा अथ प्राण उत्क्रमिष्यन् तत्क्रमणम करिष्यन तदा भेब स्वस्थ प्रचलितागादेय किव इहय यथा लोके महासचाक्ष महासुहय शोभनो हमोपेतो महां पर सिंधुदेशे बव सैंधवोजनता सर्विशन पादूलपिषाचते शकव्च ताँ संहे द्युद्यच्छेद्युगपदुत्खने दवारोह आरूढ़े परीक्षणाज एव हेमें हवे मन वाघाधीन प्राणा संबरहोद्यतवान्न स्वस्था भ्रंसित फिर प्राण उत्क्रमशन उत्क्रमण करने लगा उसी समय वाघादी प्राण अपने स्थान से चलायमान हो गए जिसके किसके समान यह बतलाते हैं जिस प्रकार लोक में महासुस सुहय सु जो महान हो और है। सोभन है अर्थात सुलक्षण सम्पन्न अश्वघोड़ा हो तथा परिमाणतः महान हो एवं सैंधो सिंधु देश में उत्पन्न हुआ अर्थात उत्तम जाति का हो वह जिस प्रकार परीक्षा के लिए सवार के चलते ही पडवीस शंकुओं को पैर बांधने के खूटों को जो पडविश हो और शंकु हो उनको समृहित उखाड़ डालता है उसी प्रकार उसने इन वाघादि प्राणों को संभव उखाड़ दिया अपने स्थान विचलित कर दिया ते बागाचुर हे भगवो भगवन योत्क्रम योत्क्रम्यस्म वै साक्षास्तृते ताम बिना विना मितु यम मम श्रेष्ठताज्ञाता भगवीरहम श्रेष्ठस्तः मम बलि बल कुरुत उन वागादि ने कहा हे भगवन् आप उत्क्रमण न करें क्योंकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते प्राण भोला यदि ऐसी बात है तो तुम लोगों को मेरी श्रेष्ठता का पता लग गया यहाँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ अतः उस मुझको तुम लोग बलि दिया करो अर्थात कर भेंट कर दिया करो प्राण चाणसवाद कल्पितो विदुषा श्रेष्ठ परीक्षण प्रकारोपदेशन ही प्रकारेण विद्वान कोनु नु खलवत्र श्रेष्ठ इति परीक्षण करोती स ये परीक्षण प्रकार संवादभूता कथ्यते नहत्यकारिणता अंजस संवत्सरमात्र में वैकमना तस्मा विद्व वादे प्रकारेण विचारयतीगादीना प्रधान बहुचूरुपासनाय संतः प्राथिता प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाव यह प्राण संवाद कल्पित है इससे विद्वान के लिए श्रेष्ठ पुरुष की परीक्षा करने के प्रकार का उपदेश दिया गया है इसी प्रकार विद्वान यहां श्रेष्ठ कौन है इसकी परीक्षा करता है वह यह परीक्षा का प्रकार संवाद रूप से कहा गया है नहीं तो इन मिलकर कार्य करने वाले बागादी का एक एक करके एक एक वर्ष तक साक्षात रूप से बाहर निकलना आदि संभव नहीं है अतः बाघादि मेथे प्रधान को जानने की इच्छा वाला उपासक ही उपासना के लिए इस प्रकार विचार करता है प्राण द्वारा बलि मांगे जाने पर वागादि प्राणों ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर प्रतिज्ञा की वाघादी प्राण की स्तुति और उसे अन्न तथा वस्त्र प्रदान साह वाघाच जब वा अहम वशिष्ठास्म तम तद्विष्टसी तो यद्वा अहम् अहम् यद्वाहम प्रतिस्मी षीति चक्षुद्वा अहम संपदस्पीतिद्वा अहम आयतनमस्म तायतनमसी मनोज्द्वा अहम प्रजातिरस्मी झातिरीति तेतर मे किम किंवास यदीद किंचास्वभ्य आक्रमेभ्य आकट पतंगेभ्य मापोवास न वा अस्या जगधम भवती नानन्न प्रतिगृहतन सन्नमेद त्यधम तद्यता सहस्त्रोत्रिया अशिष्य आचामंत स्थिति चामंत तदन मग्न कुर मन उस वाग ने कहा मैं जो वशिष्ठा हूँ सो तो तुम ही उस वशिष्ठ गुण से युक्त हो मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो तो तुम ही उस प्रतिष्ठा से युक्त हो ऐसा नेत्र ने कहा मैं जो संपद हूँ सो तो तुम ही उस सम्पद से युक्त हो ऐसा स्रोत ने कहा मैं जो आयतन हूँ सो तो ही वह आयतन हो ऐसा मन ने कहा मैं जो प्रजापति हूँ सो तुम ही उस प्रजाति से युक्त हो ऐसा रेतस ने कहा प्राण ने कहा किंतु ऐसे गुणों से युक्त होने पर मेरा अन्न क्या है और क्या वस्त्र है वागा बोले कुत्ते कृमि और कीट पतंगों से लेकर यह जो कुछ भी है वह सब तेरा अन्न है और जल ही वस्त्र है उपासना का फल जो इस प्रकार प्राण के अन्न को जानता है उसके द्वारा अभक्ष भक्षण नहीं होता और अभक्ष का प्रतिग्रह अर्थात संग्रह भी नहीं होता ऐसा जानने वाले श्रोत्री भोजन करने से पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन करके आचमन करते हैं इसे को वे उस प्राण को अलग्न करना मानते हैं साहवाक प्रथम बलिदा प्रवृत्ता किलो वाचोक्तवती यद्वा अहम वशिष्ठास्मे यम वशिष्ठ तवै तेना वशिष्ठगुणेन ताशिष्ठोस यदवा अहम प्रतिष्ठास्मे तम तत्प्रतिष्ठसी या मम प्रतिष्ठा सा चक्षुः साक्षु सामनमत संपदातन ब्रजादित्वगुणा क्रमेण समर्पितवत प्रथम बलि देने के लिए प्रवृत्त हुई उस वागेन्द्रिय ने कहा मैं जो वशिष्ठा हूँ मेरा जो वशिष्ठत्व है वह तुम्हारा ही है अर्थात उस वशिष्ठत्वरूपगुण से तुम्ही वह वशिष्ठ हो और मैं जो प्रतिष्ठा हूँ वह प्रतिष्ठा तुम्ही हो अर्थात मेरे जो प्रतिष्ठा है वह तुम हो ऐसा चक्षु ने कहा शेष अर्थ इसी के समान है अपने अपने संपद आयतन और प्रजातित्व प्रजातिवुणों को प्रकाश प्राण को समर्पित किया यद्यव साधु बलि दत्तवतों ब्रूत तय उव गुण विशिष्टस्य किमन्नं विशिष्ट वास इति किम वास आहुरीतरे लोके किंच किंचिदन्न नमा आ आवभ्य आ कृमिभ्य आकटपतंगेभ्य यम कृम्यन्नमतंगान्न चहंचि प्राणिभिमनपन्नम तत्सव तवान्न सर्व प्राणसा दृष्टित्र प्राण बोला यदि ऐसी बात है तो तुम लोगों ने अच्छी भेद दी अब यह बताओ कि उस ऐसे गुण वाले मेरा अन्न क्या है और वस्त्र क्या है अन्न प्राणों ने कहा लोक में कुत्ते कृमि और कीट पतंगदि से लेकर जितना भी अन्न है जो भी कुत्ते का अन्न कृमि का अन्न और कीट पतंगों का अन्न है उसके सहित प्राणियों द्वारा भक्षण किया जाने वाला जितना अन्न है वह सभी तुम्हारा अन्न है यहाँ यह सब प्राण का अन्न है ऐसी दृष्टि का विधान किया जाता है सर्वभक्षणे दोषा तेनास्य विकल्प केचि न सर्वक्षणे दोषा भाव वदंतीद तत्ण प्रतिषिद्धवात्ना विकल चेत नवक इत्येतस्य विज्ञानस्य सेहित स्तुमेत तैनकवाक्यतापत्ते न तो शास्त्रातरिहित बाधने सामर्थ्य मन फ प्राणमात्र सेम तद्दर्शन भी विधिषिम न तो सर्व भक्षेदि कोई कोई तो कहते हैं कि प्राणोपासक को सर्वक्षण में दोष नहीं है किंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि अन्य शास्त्र इसका निषेध करते हैं यदि उन शास्त्रों से इसका विकल्प माना जाए तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि यह वाक्य विधान करने वाला नहीं है इसके द्वारा अभक्ष भक्षण नहीं किया जाता यह आगे का वाक्य सब प्राण का ही अन्न है इस प्रकार विधान किए गए विज्ञान की स्थिति के लिए है क्योंकि उसके साथ इसकी एक वाक्यता संभव है शास्त्रांतर द्वारा विहित अर्थ का बात करने में इसकी सामर्थ्य नहीं है क्योंकि यह वाक्य अन्य परक है यहाँ तो इसी दृष्टि का विधान करना अभिष्ट है कि सब अन्न अकेले प्राण का ही है यह बतलाना अपेक्षित नहीं है कि सब कुछ खा ले यू सर्वक्षणे दोषा भाव तनिथ्यव प्रमाणाभा विदुष प्राणवात्वान्नोपत्ते है सामर्थ्यादोष एवेती चेत न अशेषावानुपत्ते सत्यम यद्यपि विद्वान् विद्वांपाणो कंघातेन विशिष्ट विद्वत्ता तेन कार्यक्रणसातेमीकीट देवाद्यन भोपाल तेन तत्र शेषा शान्न भे दोषाभा ज्ञापनमक अप्तवादेषा भक्षण दोष से जो ऐसा कहते हैं कि इससे सर्व भक्षण में दोष भाव का ज्ञान होता है उनका यह कथन कोई प्रमाण न होने के कारण मिथ्या ही है यदि कोई कहे कि प्राण रूप होने के कारण प्राणोपासना का प्रा, प्राणोपासक का सभी अन्न हो सकता है सामर्थ्य होने के कारण इसमें कोई दोष है ही नहीं तो यह ठीक नहीं क्योंकि सब कुछ उसका अन्न होना संभव नहीं है यद्यपि यह सत्य है कि विद्वान प्राण ही है तो भी जिस देहेंद्रिय संघात से विशिष्ट पुरुष की विद्वता स्वीकार की जाती है उस देहेंद्रिय संघात द्वारा कृमि कीट एवं देवादि इन सभी के अन्नों को भक्षण करना उसके लिए संभव नहीं है इसलिए उसके लिए सर्वान्न भक्षण में दोषा भाव दिखलाना व्यर्थ है क्योंकि उसके प्रति सर्वान्न भक्षण रूप दोस्तों प्राप्त ही नहीं होता